माता गौरी की परीक्षा आराधना किए हुए वे महेश्वर आपका प्रत्यक्ष होकर दर्शन करेंगे ऐसा देवर्षि नारद जी ने गौरी माता से कहा और मंत्र दिया ओम नमः शिवाय यह मंत्र सर्वदा भगवान शंकर का प्रिय है आप इनके स्वरूप का चिंतन करते हुए नियम में स्थित रहकर छह अक्षरों वाला इस मंत्र का जप करिए हे गिरिजे इससे भगवान शिव संतुष्ट हो जाएंगे महात्मा नारद द्वारा यह कहने पर काली ने उस समय अपना कर्तव्य जान लिया था क्योंकि उनका वचन सर्वथा तथ्य और हितकर था उस समय देवरसी नारद जी काली को तपस्या हेतु समुद्धत अनुमान कर स्वर्ग गमन कर गए थे और उसकी बुद्धि व्रत करने में निश्चित हो गई इसके अनंतर देवरसी के गमन करने पर काली मेनका के समी पहुंची थी और मेनका से तप करने को बतलाया था। काली ने कहा हे hey माता मैं महेश्वर की प्राप्ति के लिए तप करने के लिए गमन करूंगी आज माता मैं महेश्वर की प्राप्ति के लिए आज तप के लिए तपोवन को गमन करने के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए हे जननी जब तक मैं भूतेश्वर के विरह की अग्नि से दग्ध ना हो इससे पूर्व ही मैं तप करना चाहती हूं काली के इस वचन को श्रवण करके माता शोक से करषित हो गई उसने अपनी पुत्री का आलिंगन करके उससे कहा था हे कबल्लवे तपस्या मत करो हे बेटी तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है तपस्या जैसे कठोर कर्म करने के लिए गमन मत करो तपस्या के कष्ट को सहन करने के लिए मुनियों का शरीर ही समर्थ होता है तुम्हारा शरीर क्लेश को सहन करने की क्षमता नहीं रखता हे पुत्री आपका वन में निवास करना तो शत्रु गणों को कभी अविष्ट नहीं है इसी कारण से वन में तप के विचार का परित्याग कर दो तुम्हारे शरीर के जो अनुरूप हो वही तप करो जो हित के संपादन करने वाला हो मार्कंडेय महर्षि ने कहा उस गिरजा ने माता के वचन का श्रवण किया और वह हीन मन वाली हो गई और वे तपस्या के यत्न में परायण हुई उस समय उसने माता से यह वचन कहा था मुझे निषेध मत करो मैं आज तप के लिए तपोवन गमन करूंगी यदि आपके द्वारा मुझे आज्ञा नहीं दी गई तो मैं छिपकर चली जाऊंगी मैंने काने कहा हे पुत्री घर में ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवगण निरंतर ही निवास किया करते हैं इस कारण से तुम जो भी देव अविष्ट हो उनका घर में ही अभ्यर्जन करो अपनी स्वामी के रहित होकर स्त्रियों की तपोवन में गति होना कभी नहीं सुना गया इस कारण से हे पुत्री वन की ओर गमन करके तपस्या की यात्रा करना उचित नहीं प्रतीत होता है क्योंकि मेनका के द्वारा तपस्या के लिए वन में जाना निरुष्ट कर दिया था अर्थात निषेध कर दिया गया था उस समय में सती उमा ने सौमा यह नाम प्राप्त कर लिया था उस अवसर पर हिमाचल की पुत्री ने माता की अवज्ञा करके सखियों के द्वारा तप करने का उद्यम पिता के ज्ञापित किया था उस गृियों के स्वामी ने तप के लिए समाचरित उद्यम का ज्ञान प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न मन वाला न होते हुए ही अपनी पुत्री को अनुमति दे दी थी उसी समय सती ने पिता को अनुज्ञापित करके जहां पर कामदेव संभु के द्वारा दग्ध किया गया था उसी हर के रहित ही देखा था उस समय में उनकी चिंताओं से संयुक्त हो गई थी पहले जहां स्थित होकर समूह बहुत ध्यान वाले हुए थे वह काली वहां पर स्थित होकर विरह से पीड़ित हो रही थी गिरी की पुत्री वहां पर हाहा करते हुए चिंता और शोक से समन्वित तथा अत्यंत दुख से पीड़ित हो विलाप करने लगी थी क्षण भर तक काली ने विलाप किया फिर उसी समय में उसको पूर्व उद्भव का स्मरण हो गया कमलों के समान नेत्रों वाली उमा ने हरि के हृदय को और मोह को प्राप्त किया था इसके पश्चात चिरं काल उस भगनी ने धीरता से मोह का संस्तंबन किया वहीं पर चरम नियम के लिए रुक गई थी और हिमवान की सुता नियम के लिए दीक्षित हो गई थी उसका प्रथम नियम फलों का ही भोजन करके रहना था पंच अग्नियों की तपस्या ही उसकी चर्या थी सांबवी अर्थात शंभू से संबंध रखने वाली चिंता थी ततो सम्मित जप था यज्ञ अर्थात यज्ञ में काम आने वाले सूखे काष्ठों से चारों बहिनियों की स्थापना करके जो वैश्वानर की दृष्टि के द्वारा की गई थी उनके मध्य में स्थित होती हुई क्वलकलों के वस्त्रों में सूर्य को बिम्ब का विच्छिन्नता करते हुई ग्रीष्म ऋतु को अग्नि के मध्य में और शिशिर में वह जल से वास करने वाली हुई थी प्रथम समय फलों के द्वारा और द्वितीय समय केवल जल से व्यतीत किया था तीसरा समय हेवान की पुत्री ने क्रम से पर्णों को भी छोड़ दिया था बिना आहार के व्रत वाली होकर वह तपस्या से छिण हो गई थी इसी से देवों ने पृथ्वी तल में उसको अपर्णा कहा था पांच अग्नियों के ताप व्रत से जल में प्रवेषों के द्वारा उसने तप किया था वह हिमाचल की पुत्री बसंत में एक ही पाद से स्थित हुई थी छह अक्षरों वाले मंत्र का जप करते हुए उसने चिरंकाल महान तप किया था वह जटाजूटों के समूह रखने वाली थी उसके सब अंग कृश हो गए थे परंतु वह चिंतन करने में सक्षम थी उसने ऐसा तप किया था कि मुनियों को भी जीत लिया था उस तपस्या के समाचरण करने में उसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव ने की थी वे भगवान शिव उसको सदा ही आप्यायित करते थे और हर्षित होकर उसकी भय से भी रक्षा किया करते थे इस प्रकार से काली को तपोवन में 3 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए तौ वह स्वयं दीक्षण से संस्कृत हो गई थी और देव के द्वारा वह देवी हर के योग्य हो गई थी 63 सहस्त्र वर्षों के अंत में जहां पर भगवान शंभू ने तपस्या की थी वहां पर क्षणवर स्थित होकर भामिनी ने चिंतन किया था महादेव क्या इस समय नियमों में संस्थित मुझको नहीं जानते हैं इस कारण से बहुत अधिक काल पर्यंत तप में रत हुई का मुझे अनुज्ञान नहीं किया क्या मुनियों के द्वारा अस्तित्वन किए गए ग्रीस लोक में यहां पर नहीं है देवी के द्वारा तो हर सब कुछ के ज्ञान रखने वाले सर्वत्र गमन करने वाले देव कहे जाया करते हैं वह सर्वत्र गामी सर्वज्ञता सबकी आत्मा सबके हृदय में रहने वाले सबके विभूति प्रदाता और सर्व भावनाओं के भी भगवान देव हैं मैं सती और मेरी माता मेनका है यदि मैं ब्रखवत ध्वज में अनुराग से युक्त हूं और अन्य मेरा अनुराग नहीं है तो वह शंकर मुझ पर प्रसन्न हो यदि नारद मुख से निकला हुआ छह अक्षरों वाला मंत्र भक्ति भाव से मैंने आप नहीं किया है तब तो इससे श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो जावें यदि वास्तव में मैंने सत्य किया है सत्यता पूर्वक मैंने हरि की आराधना की है यदि तप सत्य है तो इससे भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो जावें मार्कंडे महर्षि ने कहा हुआ काली इस प्रकार से विशेष चिंतन करते हुए जो भगवान के आश्रम में स्थित हुई जिसका मुख नीचे की ओर था दीन वेश था और जटा तथा वल्कलों से मंडित था उस समय में कृष्ण मरक की छाला के उत्तरीय से शोभित कमंडलु और दंड धारण किए हुए ब्रह्मा जी श्री यद्यदीपेमान और परम शोभित ब्रह्मचारी परिवित जटाओं से उद्रक्त तनु को धारण करने वाला था ब्राह्मण के स्वरूप को धारण करने वाले शंभु उसी समय दुज ने उससे संभाषण किया था उस समय प्रत्यक्ष रूप से अनुराग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और उसके मुख से वचन का श्रवण करने के लिए इच्छा करते हुए उस बागमी ने विचित्र वाक्य के द्वारा गिरजा से पूछा था ब्राह्मण ने कहा हे কল্যাणी आप कौन हैं और किसकी पुत्री हैं इस विजन में किस लिए प्रत्यात्मा मुनियों के साथ वह दुर्दर्श तप कर रही हैं आप तो बाला हैं और न वृद्धा हैं आप तो अत्यंत सोवन तरुणी हैं बिना पति के निरंतर क्यों यह इस समय में तपस्या कर रही है हे भद्रे अथवा क्या आप किसी तपस्वी की पत्नी हैं वह तपस्वी पुष्प आदि का समाहरण करने के लिए यहां से अन्य स्थल में चले गए हैं यदि आपको कोई गोपनीयता ना हो तो यह मुझसे आप सब कुछ बतलाईए मैं उसको हटाने के लिए समर्थ हूं उस विप्र के द्वारा इस रीति से कही गिरिजा ने अपनी सखी को उसको उत्तर देने के लिए कटाक्ष के द्वारा नियोजित कर दिया था विजया सखी उस समय उसके वचन से गिरजा के मुख को देखते हुए तथा तथ्य से बोली हे दजोतम यह इसी गिरजा की पुत्री है और यह पार्वती नाम से प्रख्यात है और काली के नाम से भी प्रसिद्ध है यह किसी भी द्वारा कही नहीं गई है वह ब्रखवद् शंकर को अपना दैत पति चाहती है तीव्र तप का समाचरण कर रही है 3 सहस्र वर्ष हुए है भामिनी तपस्या कर रही है किंतु भगवान शंकर इसे गिरिजा की पुत्री को प्राप्त नहीं हो रहे हैं भगवान शंकर सर्वत्र गमन करने वाले परमेश्वर देवों मुनि गणों और तपस्वियों के द्वारा कहे जाया करते हैं क्या वे इसको नहीं जानते क्या वे पर्वत के शिखर पर विराजमान नहीं हैं यह आज इसी चिंता में दुखीत हैं और इसको सुख प्राप्त नहीं हो रहा है हे सुव्रत आप भगवान शंकर से इसका संगम कर दीजिए उस द्विज ब्रह्मचारी ने उस समय उसके इस वचन का श्रवण करके मुस्कुराते हुए उस पार्वती को यह वचन बोला था ब्राह्मण ने कहा मैं अमोग दर्शन के वाला हूं और मैं भगवान हरि को लाने के लिए भी समर्थ हूं किंतु मैं आज एक बात कहता हूं मेरे निश्चित मत का श्रवण करिए मैं महादेव जी का जानता हूं उनको मैं बोल भी दूंगा किंतु मुझसे सुन ब्रखवत द्विज महादेव विभूति के भेष वाले हैं और जटाधारी हैं, वे बागंबर के वस्त धारन करने वाले एका की और मरग के चरम से ढखे हुए रहते हैं, वे कपालों को धारन करते हैं तथा सर्पों की समधाय से वेश्टित रहा करते हैं।